ओम शांति शांति शांति शाति शाति शंकर शंकरचार्य केशव पादरायन सूत्रभाष्य कृतो वंदे पुनः गुरात्मे मूर्ति भेद विभागिनेोम बदव्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम शांति शांति शाति कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वली के ग्यारह मंत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं बारहवें मंत्र की चर्चा होनी है हाँ। बारह तथा तेरहवे मंत्र के अवतरण में टीकाकार ने बताया था कि जो नचिकेता के द्वारा पृष्ठ आत्मवस्तु हैं देह से अतिरिक्त उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही कर्तृत्वभोक्तृत्वादि संसार का निवर्तक है और निरति से आनंद की प्राप्ति का साधन है ये बता करके ज्ञान की स्तुति की जा रही है और ज्ञान की स्तुति द्वारा जिज्ञासु जो नचिकेता है उनकी स्तुति यमराज जी कर रहे हैं इन दो मंत्रों में नचिकेता के द्वारा तृतीय वर के रूप में प्रार्थित आत्मज्ञान समूल संसार, संसार निवर्तक तथा निरति से आनंद प्रापक होने से उसे मांगने वाला नचिकेता वस्तुतः मोक्ष का अधिकारी है ये बता करके नचिकेता की स्तुति इन दो मंत्रों से हो रही है आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप ज्ञान ही मोक्ष का साधन है इसे दिखाने के लिए आत्मा के पूर्वाध में कई एक विशेषण बताए तन दूरदर्शन गूढ़मुप्रविष्ट गुहाहित गहरे पुराण इससे बताया गया तम ये सरो नाम है ये नचिकेता के द्वारा पृष्ठ देहातिरिक्त आत्म आत्मा का परामर्शक तम है और यमराज्य के द्वारा वक्षमान नचिकेता के ताके द्वारा पृष्ठ और यमराज्य के द्वारा वक्षमान जो आत्मा है वो कैसा है तो दूरदर्श है दूरदर्श कहा जाता है दुर्गेय को दुखे नष्टुम शक्यम दूरदर्शम तो दुख से यानी बड़ी कठिनाई से जिसका ज्ञान होता है जिसको जानना संभव है उसे दूरदर्श कहा जाता है और आत्मा दूरदर्श क्यों है इसमें हेतु गर्भ विशेषण है गौहरेष्ठम आत्मा गहरेष्ठ होने से दूरदर्श है यमराज जी कह रहे हैं तो गौहरेष्ठ शब्द में कंठे कालह एक शिवजी का विशेषण है कंठे कालह कंठे कालो ये कालह ऐसा बनता है और सप्तमी का आलुक होता है कंठे काल में कंठे में जो में दिख रही उसका लोप होना चाहिए था लोप नहीं हुआ उसका लोप न करने के लिए सूत्र है पानिनी जी का ऐसे यहां पर भी गहर शब्द है और उस गहरे तिष्ट इति गहरेष्ठ ऐसा ही बना है तो गह्हरे में जो सप्तमी विभक्ति है उसका होना चाहिए था लुक लेकिन अलुक हुआ एक सूत्र है उससे और गौहर शब्द का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ पर अनेकों प्रकार के अनर्थ के हेतु विद्यमान हो अनर्थ के साधनों से युक्त स्थान गह्हर कहलाता है और उस गह्हर में जो रहता है उसे कहते हैं गह्रेष्ठ आश्रम में रहने वाले को आश्रमस्थ ऐसे गह्हर में रहने वाले को गहरेष्ठ कहा जाएगा तो आत्मा इसलिए दूरदर्श है कि वो जहाँ रहता है वह स्थान अनेकों अनर्थों से अनर्थ साधनों से युक्त है बहुत अनर्थ साधन है उसमें ये कहा गया कहा जा रहा है गौहरेष्ठ इससे और ऐसा होने से जहाँ बहुत अधिक अनर्थ के साधन विद्यमान हो अनर्थ ही अनर्थ होता हो और वहाँ विद्यमान वस्तु को प्राप्त देखने के लिए पहुँचना बड़ा कठिन होता है न इसलिए वो वस्तु दुर्विज्ञ बन जाती है दुर्दर्श बन जाती है तो आत्मा दुर्दर्श है क्यों तो गौहरेष्ठ है इसलिए कहाँ हैं आत्मा तो श्रुति ने स्थान स्थान पर कहा है कि वह हृदय में स्थित है हृदय में उसकी उपलब्धि होती है ना हृदय रधे यानी हृदयस्थ बुद्धि और हृदयस्थ बुद्धि में ही आत्मा की उपलब्धि होती है इसलिए आत्मा है बुद्धिस्थ और बुद्धि है गवर बुद्धि को गवर इसलिए कहा जा रहा है कि श्रुति ने कहा ये बुद्धि का ही दूसरा नाम है और चित्त और चित्तमेव तु संसार तत्प्रयत्ने न शोधयत तो चित्त ही संसार है का मतलब तो संसार का हित होने से चित्त को कहा जा रहा है संसार मिट्टी ही घड़ा है घड़े का कारण होने से कारण के वाचक शब्द का प्रयोग कार्य में किया जा रहा है चित्त में वो तु संसार में और ये जो चित्त है बुद्धि है यानी अंतकरण सामान्य है उस अंतकरण सामान्य के ही धर्म है काम क्रोध मद मत्सर ये सब मोह लोभ और ये भगवान ने भगवान्नेहाविध नरक सेवाशन आत्मन नाशन आत्मन काम क्रोधस्था लोभ तस्त तो आत्मा के विनाश का अनर्थ का हेतु तीन है नरक में जीवात्मा को पहुंचाने वाले नरक का अर्थ है दुख का स्थान दुखी बनाने वाले दुखी करने वाले आत्मा को तीन है ये तीन उपलक्षण हैं बाकी सबके मद मत्सरादि के वो कौन कौन है तो कहा काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात्त एक तत्र ये तीन और तीन से उपलक्षित जितने भी अनर्थ की हेतुभू आसुरी सम्पत् है आसुरी स्वभाव है उसे त्याग दे। और ये आसुरी सम्पत काम क्रोध आदि रहती कहाँ हैं अनर्थ की हेतुहूत अंतकरण में और आत्मा कहाँ हैं वही है उसके साक्षी के रूप में तो इसलिए चित्त को कहा जाता है गह्वर और गह्वर में स्थित है आत्मा इसलिए वो है गहरेष्ठ और गहरेष्ठ होने से दूरदर्श हैं अनेकों अनर्थ के हेतु जो काम क्रोध लोभाधि हैं उनसे युक्त स्थान में रहता है यानी अंतकरण में रहता है जब कभी उपलब्धि होगी तो अंतकरणस्थ अंतक अंतक करण में ही का मतलब वो ये अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनेगी इसलिए वही उपलब्धि मानी जाएगी जहाँ करण की अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का परिणाम हो रहा है अंतक करण में हो रहा है इसलिए वो है आत्मा के उपलब्धि का स्थान और वह सुख साधनों से युक्त नहीं है बहुत सुख सुविधा से संपन्न नहीं है जहाँ सुख सुविधा संपन्न स्थान हो वहाँ तो आनंद से पहुँचते हैं लोग लेकिन अंतकरण में पहुंचना बड़ा कठिन है मन को अपने हाँ हाँ ठीक है तो अनाधिकारी को काम क्रोधादि से ग्रस्त चित्त वाले व्यक्ति को दूरदर्शाएं और सुसुकम कर्तुम तुम अभ्य एक ज्ञान को बताया गया कि जो शुद्ध चित्त अधिकारी हैं उसे ज्ञान प्राप्त करना सरल है तो ये कहते हैं कि जिनको आत्मा अभ्यास हुआ हुआ है श्रवण मनन निधिध्यासन से अनेकों जन्मों के अभ्यास श्रवण मनन निधिध्यासन के अनेकों जन्मों तक अभ्यास करने से ये स्वभाव हो गया जिनका कार्यक्रम से अतिरिक्त आत्मवस्तु को मैं के रूप में ग्रहण करना जिनका स्वभाव हो गया तो उनके लिए तो सरल है उनको देहादि को मैं के रूप में ग्रहण करना कठिन पड़ता है और जिनके जिनका स्वभाव है देहादि को मैं के रूप में ग्रहण करना उनको फिर अंतक अंतकरण को आत्माभिमुख करना कठिन पड़ जाता है इसलिए अलग अलग दो अधिकारी को हाँ, कहा जा रहा है कि एक के लिए दुर्दर्श है दूसरे के लिए सुग्ञ है प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञान येष्ठ ये, ये कहा जा रहा है तो तन दुर्दर्शम तो ये तो नचिकेता के द्वारा पृष्ठ यमराज्य के द्वारा वक्षमान आत्मा है वह दूरदर्श है कठिन है जानना क्यों तो गौहरेष्ठ है ये जो गहरेष्ठत्व तो विशेषण है दुर्गेतामे आत्मा के दूरदर्शत्व में यदि कोई उस हेतु के असिद्धि की आशंका करें ये कहें कि आत्मा में गौहरेष्ठत्व तो नहीं है अपितु आत्मा जहां रहता है वह बहुत तो आनंद का स्थान है कठिन स्थान नहीं है अनर्थ हेतुओं से घिरा हुआ नहीं है तो अंतकरण को गहरेष्ठत्व अंतकरण को गवर बताने के लिए और आत्मा में गहरेष्ठत्व की सिद्धि के लिए दो विशेषण हैं हेतुगर्भ ये आत्मा में गौहरेष्ठत्व सिद्ध करते हैं और गहरेष्ठत्व ये विशेषण दूरदर्शत्व बताता है वे दो विशेषण हैं गूढ़म अनुप्रविष्टम और गुहा हितम तो गूढ़ यानि गहनम गहनम यानि गंभीरम अनुप्रविष्टम यानी गंभीर स्थान पर है गहन स्थान पर है गुह्य स्थान पर है उसमें प्रविष्ट है वो गूढ़ स्थान है आच्छादित स्थान और अंतकरण अविद्या तथा तो अविद्या के कार्य कामादि से आच्छ हैं अविवेक से आच्छ हैं इसलिए गूढ़ है और उसमें अनुप्रविष्ट हैं आत्मा अविद्या से अंतकरण के साथ त्म्य संसर्ग हुआ और उसी में मैं के रूप में प्रविष्ट हो गया अविद्या के कारण इसलिए अविद्या आच्छ स्थान में प्रविष्ट अविद्याग्रस्त अंतकरण में प्रविष्ट होने से गहरेष्ट है अविद्या कार्य अविद्या और कोई साक्षात अनर्थ का हेतु बताया है अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान ने अस्य अनर्थ हेतु हो प्राणायाम है अस्य शब्द से ग्राह्य अध्यास यानी कार्य अविद्या को ग्रहण करके उसका हेतु उसका विशेषण बताया अनर्थ हेतु अनर्थ है दुख और इस अविद्या से आच्छ जो स्थान है बुद्धि है उसमें अनुप्रविष्ट है उसका अनुप्रवेश है यानी उसी में तादात्म्य अध्यास करके अपना स्वरूप उसे समझ रहा है इसके कारण गर्भरेष्ट हो गया और एक हेतु बताया गौहरेष्ठत्व में गुहा गुहाहितम तो गुहायाम बुद्धो आहितम यानी स्थितम तो गुहा शब्दित जो पंचकोष लीजिए या केवल बुद्धि को लीजिए विज्ञानमय कोष और उसमें स्थित वो कर्ता भोक्ता है विज्ञान यज्ञ तनुते के अनुसार ये कर्ता भोक्ता होने से गुहा स्थित होने से गुहा अहित गुहायाम बुद्धो अर्थ इति गुहा बुद्धौंधुहा तो ये पंचकोशों में स्थित होने से या विज्ञानमय कोश में स्थित होने से देह से अतिरिक्त लेना है यदि देह प्राण और मनोमय कोश इससे अतिरिक्त लेंगे तो गुहा शब्द से लेना विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश इसमें स्थित है इसलिए वो गौहरेष्ठ हैं तो इस प्रकार इन दो हेतुओं से गहरेष्टत्व को बताया है और गहरेष्टत्व हेतु से बताया है दूरदर्शत्व को आत्मा के और वो कैसा है तो पुराणम तो पुराणम का पुरातनम पुरातनम यानी सनातनम सनातन कहते हमें हमेशा रहने वाला सदा भव सनातन तम सनातनम तो हमेशा रहने वाला है किसी भी समय अभाव नहीं होता आत्मा का इसलिए वो पुराण है सनातन है तो ऐसा जो आत्म स्वरूप है तम देवम आत्मा मत्वा ऐसा अन्वय करिए दूरदर्श गूढ़ुप्रविष्टम गुहा हिम गहरेण दूरदर्शन पुराण तम देव आत्मा मत्वा आत्मा का अध्ययन करिए तो ऐसा जो देव यानी चेतन है उस चेतन को आत्मानम यानि मैं के रूप में मत्वा का अर्थ है अनुभव करके हर्षो को जहाती ये अनुभव जिसको होता है वो धीर है यानी ज्ञानी है अहम ब्रह्मा ऐसा साक्षात्कार जिसको हुआ वह धीरस सन विवे की सन हर्ष शोको जहाती हर्ष शोक का परित्याग करता है का मतलब निरति से आनंद को प्राप्त करता है तो ये आत्म साक्षात्कार कैसे होगा देवम आत्मान मत्वा शब्द से जो निरति से आनंद की प्राप्ति का साधन ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान बताया है वो कैसे होगा ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान तो उसका साधन बताया अध्यात्म योगाधिगमेन देवम आत्मा मत्वा अध्यात्म योगाधिगम ब्रह्म साक्षात्कार का साधन है आध्यात्म योग शब्द का अर्थ है युष्मत प्रत्यय गोचर जो अनात्म वस्तु विषय है विषय विषय इसमें विषय कहा युष्मत प्रत्यय गोचर को अनात्म वस्तुओं को और अनादि काल से हमारी उपाधिभूत जो मन है वह विषय अभिमुखी है, विषय प्रवण है प्रवण कहते हैं अभिमुख को विषय अभिमुख है विषयों के ओर ही दौड़ता है बाहरी बाहर जाता है उसका स्वभाव है अभ्यास ऐसा ही है तस्मात्ंग पश्यती नंतरात्मन परांच खानी व्यतिणित स्वयंभू तस्मात परि ना अंतरात्म जो ज्ञान के साधन भगवान ने हमारे पास दिए हैं वे बहिर्मुख यानी बाहरी वस्तुओं को स्वभावतः ग्रहण करने वाले अंतकरण तथा बहिकरण भगवान ने दिए हैं उसके कारण पराक पश्यती तो परागपश्यती का अर्थ है बाह्य विषय जो अनात्म पदार्थ हैं उन्हें को देखता है न अंतरात्मन अंतरात्मा का ग्रहण नहीं करता कैसे क्यों नहीं ग्रहण करता तो बता तस्मात तस्मात यानी करण और करणों का स्वभाव ऐसा ही है बहिर्मुख है अब वो जो स्वभाव है बा, बाह्य इंद्रियों का और अंतकरण का उसमें भी इंद्रियों का अध्यक्ष जो अंतकरण है मन है प्रधान उसको अनात्म वस्तुओं से विमुख करके आत्माभिमुख करने का नाम है अध्यात्म योग अनात्म वस्तुओं से मन को निकाल करके आत्मा में समाहित करना ये अध्यात्म योग कहलाता है और ये आत्मा में मन समाहित हो गया है जिनका अनात्म वस्तुओं में दोष दर्शन से और आत्म विचार से आत्मनात्म विवेक करके श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा क्या कर दिया आत्मा में मन को समाहित कर लिया जिसने तो ये माना जाता है कि वो अध्यात्म योग से संपन्न हुआ अध्यात्म योग रूप साधन उसमें आ गया और ये होता है अभ्यास है। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधेय हो गया स्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से मन भले ही श्रोत्रादि इंद्रिया अपने अपने विषय शब्दादि तक ले जाए लेकिन उन शब्दादि विषयों तक ही जिसका मन स्थित न होकर के उसी में स्थित न होकर के उनके अधिष्ठान आत्म शब्दी तो परमात्मा को ग्रहण करता है मैं के रूप में कि ये शब्द आदि विषय जिसमें अध्यस्त हैं जिससे सत्ता स्पूर्ति पा रहे हैं वह मैं हूँ ऐसा समाहित हो जाता है मन जिनका समाहित हो गया हाँ। वे है वे हैं अध्यात्म योग से संपन्न अध्यात्मय योग, योगी हाँ। और वो अध्यात्म योग का अधिकम अधिकम शब्द का अर्थ है प्राप्ति तो ये साधन ज्ञान का है ये प्राप्त कर ले इससे संपन्न हो जाए, उसे देवम आत्मान मत्वा शब्द से कहा गया ब्रह्मात्म एकत्व तो साक्षात्कार होता ब्रह्म का आत्मरूप से हाथ में रखे हुए आवले के अनुभव के तरह अनुभव होता संशय विपर्यरित इसलिए कहा कि अध्यात्म योगाधिगमे न मत्वादेव हर्ष शोको जहाती मत्वा में क्त्वा क्वाप्रत्यय अपने प्रकृति के अर्थ में हेतुत्व बता रहा है क्वाप्रत्यय की प्रकृति है मन धातु और उसका अर्थ है ज्ञान साक्षात्कार वह हेतु है किसका हर्ष शोको जहाती से बताए गए हर्ष शोक के समूल निवृत्ति का तो ज्ञान से हर्ष शोक की निवृत्ति हो रही है अर्थ हो रहा तो है बाध हो रहा तो बाध्य है हर्षशोक बाधक है मन धातु का अर्थभूत अवबोध अहम ब्रह्मास्मृत्या करक साक्षात्कार ये हर्षशोक का बाधक होता है ने अध्यस्त मात्र का बाधक होता है हम्म महत्व का अर्थ है ज्ञातवा हर्ष शोक हर्षशोक की निवृत्ति है उसे फिर हर्ष शोक नहीं होता क्यों कहते इसलिए हर्ष होता है उत्कर्ष को प्राप्त होने पर उत्कर्ष हो जाए तो हर्ष और अपकर्ष हो जाए तो शोक कोई बन गया मंत्री तो हर्ष बर्खास्त हो गया तो शोक तो ये उत्कर्ष है हर्ष का हेतु अपकर्ष है शोक का हेतु ये उत्कर्ष अपकर्ष होता है कार्यक्रम संघात का व्यावहारिक अवस्था में इस लोक में और परलोक में उत्कर्ष अपकर्ष को प्राप्त करने वाला तो कार्यक्रम संगत है और आत्मा का शुद्ध आत्म स्वरूप का जिस आत्मा को ज्ञानी मैं समझता है उसका कभी उत्कर्ष नहीं होता शुद्ध स्वरूप का उत्कर्ष नहीं होता है तो उत्कर्ष नहीं होगा तो शोक नहीं होगा आ, आ, हर्ष नहीं होगा उत्कर्ष हर्ष का निमित्त है और ये जो है अपकर्ष भी नहीं होता आत्मा का अपकर्ष नहीं होगा तो शोक भी नहीं होगा तो जिसका उत्कर्ष अपकर्ष होता है उसको उत्कर्ष होने पर हर्ष अपकर्ष होने पर शोक होगा आ, और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का उत्कर्ष अपकर्ष न होने से आत्मा हमेशा एक रस होने से जो उस एक रस आत्मा का मैं के रूप में अनुभव कर रहा है उसे कभी कार्यक्रम संघास का उत्कर्ष अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात का उत्कर्ष या अपकर्ष मेरा उत्कर्ष या अपकर्ष है ऐसा अनुभव में नहीं आएगा इसलिए शोक कार्यक्रम संघात के हर्ष शोक से वह हर्षित या शोकाकुल नहीं होगा ये कहा कि मत्वाद हीरो हर्ष शोको जहाती ये मूल का हुआ था अर्थ क्या तो भाष्कर बता रहे हैं इसी प्रकार का अर्थ क्या कह रहा मूल मंत्र हो गया था अच्छा तो भाष्य में है तन दुर्दर्शन इसमें तम शब्द का अर्थ बताते हैं टीका भाष्कर भगवान कि यम तम ज्ञातुम इच्छेसी आत्मान तम तो जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो उसे तम ईश् नाम से लेना यानी तुम्हारा आत्मा। वो कैसा है तो दूरदर्श है दूरदर्शन यानी दुखे न दर्शनम अस्य दूरदर्शन तो कठिनाई से दर्शन होता है जिसका कठिनाई से अनुभव होता है जिसका उसे कहते हैं दूरदर्शन क्यों तो कहते अति सूक्ष्म तो। वह अति सूक्ष्म है इसलिए दूरदर्श है तम यानी तम दूरदर्शन ऐसा आगे हैं गौहरेष्टत्व के हेतु बताए जा रहे हैं दो गूढ़ अनुप्रविष्टम गुहा तो गुढ़म यानि गहनम अनुप्रविष्टम तो गहनम अनुप्रविष्टम गुढ़म का अर्थ कर दिया गहनम और गहनम का गहनम ये विशेषण है देश का गहन देशम अनुप्रविष्टम ये तो शब्द अर्थ हुआ तात्पर्य अर्थ बताते हैं कि प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही प्रच्छ प्राकृत जो विषय रूप विकार है प्राकृत जो विषय रूप विकार प्राकृत कहते हैं प्रकृति का परिणाम प्राकृत हाँ प्रकृति है त्रिगुनात्मिका माया और उसका परिणाम आकाशादि पंचभूत और फिर भौतिक सभी पदार्थ वे हैं भूत तथा भौतिक पदार्थ प्राकृत विषय विकार शब्द से ग्राह्य और उनका जो विकारात्मक विज्ञान विज्ञान दो प्रकार का प्राकृतिक विषय है भूत और भौतिक जगत ये प्राकृत विषय है और उन प्राकृत विषयों का जो विज्ञान विज्ञान यानी ज्ञान अनुभव वो ज्ञान दो प्रकार का होता है विज्ञान एक विकारात्मक और एक नित्य आत्मा भी विज्ञानम आनंदम ब्रह्म शब्द से शब्द इस श्रुति में विज्ञान शब्द से कहा जाता है वह विज्ञान है विशुद्ध ज्ञान वो नित्य है आत्मा का स्वरूप होता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और विकार रूप ज्ञान है कार्यात्मक ज्ञान हाँ वो है प्रमाण तथा प्रमेय के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान तो प्रमेय है प्राकृत विषय और उन प्राकृत विषय शब्दादि का जो चक्ष स्त्रोत्रादि का शब्दादि के साथ संसर्ग होने पर उत्पन्न होने वाला ज्ञान ओ हो गया प्राकृत विषय विकार विज्ञान और उस ये विज्ञान एक प्रकार का नहीं है विषय अनेकों प्रकार का है जगत विचित्र है और विचित्र जगत के ज्ञान भी विचित्र विचित्र अनेक है इसलिए बहुवचन है विज्ञान ही तो अनात्म वस्तु के ज्ञान से आच्छ प्रछन्नम यानि आछन्नम जब श्रोत्रेंद्रिय का शब्द के साथ संबंध होने पर ज्ञान होता है शब्द का श्रावण प्रत्यक्ष तो मान लेता है कि अहम् श्रोता फिर तो इंद्रिय का अपने विषय स्पर्श के साथ संबंध होता है तो अहम स्पृष्टा स्पृष्टा अहम द्रष्टा अहम घ्राता अहम रसयिता ऐसे ये अनेकों प्रकार का एक रस जो आत्मा है आत्मा तो केवल मात्र मैं है इसलिए बृहधारण्य श्रुति कहती है आत्मा इत्येव इतव उपास मैं ऐसा ही ग्रहण करें उसे केवल मैं के रूप में ओ और मैं के साथ जो जुड़ता है मैं श्रोता हूँ मैं वक्ता हूँ मैं दृष्टा हूँ मैं घराता हूँ मैं स्पृष्टा हूँ ये सब दृष्टित्व श्रोत्रित्व मंत्रित्व आदि को छोड़ करके केवल इन सब के साथ अन्वित होने वाला परस्पर व्यावर्त्यमान जो दृष्टित्व श्रोत्रित्व आदि हैं उनके साथ अन्वित होने वाला जो मैं वह न तो श्रोता है न तो मनता है तो दृष्टा है वो मही है वो श्रोता दृष्टा मनता इन सब से अलग है यदि वो श्रोता ही होता तो फिर द्रष्टा के साथ अन्वित न होता <coughs> तो रस्सी का इदम रस्सी में अध्यस्त सर्प के साथ भी प्रतीत होता है किसी को दंड प्रतीत हो है आरोपित आरोप कर रहा है दंड का तो से दंड से अन्वितया ईदम भाजता है किसी को भाजता है माला के साथ तया, किसी को भूरेखा के साथ तया, तो ये जो ईदम है वह वस्तुतः न तो सर्प है न तो दंड है न तो माला है न तो भू रेखा है फिर है क्या वो वो रस्सी है ऐसे हम अपने आप को अनेक प्राकृत विषय विज्ञानों से युक्त अनुभव करते हैं उसके कारण भिन्न भिन्न से प्रतीत होते हैं तो ब्र श्रुति कहती है कि आत्मा इतव उपासित अपना ग्रहण केवल मैं के रूप में कर ले तो मैं इन सब अध्यारोपित सबसे असंश्लिष्ट मय वो और ये ब्रह्म पुरातन शब्दित पुराण शब्दित अलग नहीं होगा वो मैं फिर अध्यस्त मात्र से विविक्त मैं वो ब्रह्म ही है देव ही है चेतन ही है केवल चेतन प्रज्ञान घन प्रत्येक ब्रह्म यह अनुभूति होगी तो गहन गूढ़ अनुप्रविष्टम से बताया गया कि प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही प्रचन्नमी इत्यर्थ। इसी के कारण वो गहरेष्ट हो गया और एक हेतु बताते हैं गुहा हित यानी गुहाया गुहा, गुहा हित तो कह वो तो व्यापक है देशत परिचिन्न है तो बुद्धि में स्थित कैसे कह रहे हैं गुहा हित विशेषण से तो कहते हैं त्र उपलभ्यम त्र यानी बुद्धौ उपलभ्य तो बुद्धि के साक्षी के रूप में बुद्धि में ही परमात्मा का अनुभव होता है इसलिए उसे गुहाहितम कहा जा रहा गहरेष्ठम का अर्थ करते हैं गहरेष्ठम यानि गहरे विषय अनेक अनर्थ संकटे तिषती थी गहरेष्ठम तो अनेक अनर्थ के से घिरे हुए स्थान पर जो रहता है स्थान में रहता है उसे कहा जाता है गहरेष्ठ अब इनमें गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम ये दो विशेषण गहरेष्ठत्व तो के हेतु है और गहरेष्ठत्व तो हेतु है दूरदर्शत्व में इसे भाषकर भगवान कहते हैं यत एवं गूढ़म अनुप्रविष्टो गुहाहित अतो गहरेष्ठ तो जिस कारण से यह आत्मा गूढ़मुप्रविष्ट है और गुहाहित हैं अतएव यानी इसी कारण से गहरेष्ठ हैं यानी गहरेष्ठत्व में आत्मा के हेतु हैं गुहाित्व गुढ़ अनुप्रविष्टत्व गुढ़ुप्रविष्टत्व और अतो दूरदर्श रात्मा आत्मा के दूरदर्शत्व में हेतु है गहरेष्टत्व अतः शब्द से लेना है गहरेष्ठत्व को अतः यानी गौहरेष्ट होने से आत्मा दूरदर्श है <coughs> तम पुराणम पुराणम का अर्थ करते हैं पुरातनम्, अध्यात्म योगाधिगम इसका अर्थ करने जा रहे हैं पहले योग शब्द का अर्थ करते हैं विषयभ्य आत्मनी समाधानम् आत्मनि समाधान तो विषय है अनात्म पदार्थ और अनात्म पदार्थ मात्र से प्रतिसनहृत्य यानी व्यावृत्य स्वभावतः मन जिनके अभिमुख रहता है उनसे उसे विमुख करके प्रतिसन नृत्य अर्थ हुआ विमुख करके हटा करके फिर चेतस आत्मनी समाधानम विषयों से तो हटा दिया फिर वो निरालंब तो रहेगा नहीं उसको कोई ना कोई आलंबन चाहिए तो विषय शब्दित अनात्मा मात्र को अभी तक आलम्बन बना रहा था उस आलम मन से तो इसको छुड़ा दिया अलग कर दिया अब कोई ना कोई आलम मन देना पड़ेगा ना तो आलम्बन है आत्मनी समाधानम उसको आत्मा में समाहित करना है अनात्मा से हटा करके आत्मा में मन का समाधान स्थापना समाधान करते स्थापना को जैसे कृषक क्रिश, धान आदि का पौध पहले एक जगह लगाता है और फिर उस स्थान से निकाल करके जहां उसको धान लगाना है वहां पर रोप देता है लगाता है ना ऐसे ही अविद्या ने तो मन को अनात्मा रूपी क्षेत्र में बो दिया है सबके मन को और साधक को क्या करना है जैसे कृषक जहा बीज बोया है और वह वह अब वहां से निकाल करके अन्य स्थान पर रोपने योग्य हो गया है ऐसा पौध हो वहाँ से उखाड़ता है और निकालता है जहाँ लगाना है वहाँ लगाता ऐसे अनात्मा से जब साधक बन गया तो साधक को ही करना होता है अनात्मा रूपी भूमि में अविद्या के द्वारा बोए गए मन रूपी पौध को निकाल करके आत्मा रूपी क्षेत्र में लगाना है रोपना है तो रोप दिया और अच्छी तरह से जम गया उसका जमना ये माना जाता है आत्मनी समाधानम तो आत्मा में समाहित हो गया मन ये अध्यात्म योग हो गया वहां से निकाल करके आत्मा में स्थापित करने से लेकर के वो अच्छी तरह से स्थापित हो गया का मतलब निधिध्यासन नीद, की परिपक्व अवस्था हो गई तो उससे विपरीत भावना चली जाएगी अंतिम दोष है तो चित्त शुद्ध हो जाएगा ज्ञान धारण करने योग्य हो, हो जाएगा तो विपरीत भावना से रहित हुए आत्मा को मन को फिर ये योग हो गया उसकी प्राप्ति का अर्थ है अच्छी तरह से समाहित हो गया आत्मा में तो माना जाता है अध्यात्म योग अध्यात्मयोगाधिगम हो गया तो ये कहते हैं कि तस्य तस् अधिगम तनि अध्यात्मयोग से अधिगम और तेन अध्यात्म अध्यात्मयोगाधिगम मत्वा देव आत्मान तो वो जो देव शब्दित चेतन वस्तु हैं आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप जगत का अधिष्ठान उसे आत्मान मत्वा आत्मरूप से अनुभव करके ये आत्मरूप से अनुभव जगत अधिष्ठान चेतन का कैसे होगा तो आध्यात्म योगाधिगम है ना ब्रह्म, ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार होगा अध्यात्म होगा अधिगम से और फिर धीरह ज्ञानी जो है क्या करता है तो धीर यानी धीमान हर्ष शोको आत्मन उत्कर्ष अपकर्ष यो अभावती तो हर्ष शोको जहाती हर्ष शोक से रहित हो जाता क्यों तो अभी तक जो नहीं था अनात्मा कार्यक्रम संघात आत्मा नहीं है लेकिन उसी के साथ तादाद में करके कार्यक्रम संघात रूप अपने आप को अनुभव कर रहा था और कार्यक्रम संघात का तो उत्कर्ष अपकर्ष होता है जब कार्यक्रम संघात का उत्कर्ष हुआ तो मानता था अपना उत्कर्ष उससे हर्षित होता था कार्यक्रम संघात का अपकर्ष हुआ तो मानता था अपना अपकर्ष और शोकाकुल होता था अब ये हर्ष शोक के हेतु हुत उत्कर्ष अपकर्ष जिस स्वरूप को मैं के रूप में अनुभव कर रहा है धीमान यानी ज्ञानी उस स्वरूप का कभी उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं होता वह उत्कर्ष अपकर्ष से रहित हैं इसलिए उसे उत्कर्ष अपकर्ष निमित्त तक शोक मोह नहीं होता है, उससे वो रहित रहता है इस अभिप्राय से कहा कि उत्कर्ष अपकर्ष यो हो अभावत हर्ष शोको जहाती किंच ए तद आत्मतत्व यानी संसार की निवृत्ति दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ज्ञान का फल बता दिया परमानंद प्राप्ति ये जो ज्ञान के फल का द्वितीय अंश है एक अंश है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति दूसरा अंश है परमानंद की प्राप्ति उसे बता रहे हैं ये तत्सुआ संपरिगृह मृत्य इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करें ओम सुहना सहनो भुनकू सहवी